चरण की रज लेके दोनैन के बीच अंजन दिया आंख से ही बनता है रास्ता आंख से ही वह उतरता है गुरु के चरण की रज लेके दो नैन के बीच अंजन दिया गुरु के चरणों में जो झुका गुरु के चरण तो केवल बहाना है ताकि झुकने की कला आ जाए वृक्षों के पास झुक जाओगे तो भी हो जाएगा, चांदारों के सामने झुक जाओगे तो भी हो जाएगा। झुकने के लिए कोई बहाना चाहिए गुरु का अर्थ है जो अब नहीं है जो नहीं है उसके सामने झुकोगे तो तुम्हें भी नहीं होने की कला आ जाएगी गुरु का अर्थ है जो मिट गया आया परमात्मा और जिससे ले गया जिसकी बूंद सागर में समा गई और जिसकी बूंद में सागर समा गया गुरु का अर्थ है अब जो अपने को व्यक्ति की भाषा में सोचता ही नहीं जो अब अपने को अलग मानता ही नहीं इसलिए तो उपनिषद कह सके अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं यह कोई अहंकार की उद्घोषणा नहीं है ठीक उल्टी बात ये निर अहंकार की उद्घोषणा है इसलिए तो जीसस कह सके मैं हूं द्वार मैं हूं मार्ग मैं हूं सत्य यह कोई अहंकार की घोषणा नहीं है लगती ऊपर से ऐसे ही है इसमें मैं की कोई बात ही नहीं है जीसस ये कह रहे हैं मैं अब नहीं हूं द्वार है मार्ग है सत्य है लेकिन तुम्हारी भाषा में बोलना पड़ता है तो तुम्हारे शब्दों का उपयोग करने पड़ते हैं कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम वृक्ष सब छोड़ छाड़ के सब धर्म इत्यादि तुम मेरी शरण अहंकारी जब इसको पढ़ते हैं उनको लगता है अरे ये तो बड़े अहंकार की बात है कृष्ण खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरे चरण आओ कृष्ण इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि अब कृष्ण नहीं है अब कृष्ण अपनी तरफ से तो समाप्त हो गए अब तो कृष्ण उसके ही प्रतिनिधि अब तो उसके लिए ही एक द्वार है गुरु का अर्थ है जिसके भीतर अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष उठा जिसके भीतर अनलहक की गूंज उठी जो अब नहीं है उसकी चरण रज का अर्थ होता है उसके चरणों में समर्पण समर्पण से ही आंख में अंजल लगाना होता तभी आँख है तभी आंख खुलती अंधा आंख वाला होता है समर्पण का काजल तुम्हारी आंख में लग जाए तो जो नहीं दिखाई पड़ता वो दिखाई पड़ने लगे जो दिखाई पड़ता रहा है वो दो कौड़ी का हो जाए और जो अब तक नहीं दिखा था वही सब कुछ हो जाए सृष्टि अभी दिखाई पड़ती है वो भी पूरी पूरी नहीं आंख पर काजल लग जाए समर्पण का तो सृष्टा दिखाई पड़ता है फिर सृष्टि उसका ही आवरण हो जाती उसका ही घूंघट और अगर तुम्हारी प्रेसी से तुम्हें प्रेम है तो उसके घूंघट से भी प्रेम होगा गुरु के चरण की रच ले के दो नैन के बीच अंजन दिया तिमिर मा ही उजियार हुआ निरंकार पिया को देख लिया और जैसे ही तुमने समर्पण का अंजन आंख में दिया कि तत्ण जरा भी देर नहीं होती तिमिर माँ ही उजियार हुआ तो मन का जो अंधेरा था वो मिट जाता है और भीतर उजेला ही उजेला हो जाता है मन है अंधकार विचारों की भीड़ वासनाओं की भीड़ आकांक्षाओं की भीड़ बड़ा गहन अंधकार है और जैसे ही किसी ने समर्पण किया समर्पण का अर्थ है अपने मन को किसी के चरणों में रख दिया और गुरु तो शून्य है तुमने मन उसके सामने रखा कि उसके शून्य में तिरोहित हो जाए गुरु के चरण में मन को रखते ही मन त्रोहित हो जाता है जो वर्षों ध्यान करने से नहीं होता वो एक क्षण गुरु के चरणों में सिर रखने से हो जाता है वर्षों ध्यान से भी यही करना होता है मन को मिटाना पड़ता है लेकिन तब तुम्ही को मिटाना पड़ता है इंच इंच तोड़ना पड़ता है ये पहाड़ और गुरु एक ऐसी शून्य प्रक्रिया है कि जिसके चरणों में सिर रखा कि तुम्हारा सिर खो गया फिर तुम बिना सिर के रहोगे फिर धड़ी धड़ बचा फिर कोई सिर नहीं फिर कोई अहंकार नहीं और जहां अहंकार नहीं है वहां कैसा अंधेरा अहंकार अर्थात अंधेरा निर अहंकार अर्थात उजियार तिमिर मा ही उजियार हुआ और तब तुम्हारे जीवन में आ जाता वसंत तब तुम्हारे जीवन में आ जाता मधुमास, आज तो मधुमास रे मन, आज फूलों से सुवासित हो उठी तृष्णा विजन की आज पीले मधुकणों से भर गई छाती पवन की आज द्राक्षा पर्णिका से उड़ चली मस्ती गगन में आज पुनो बह चली रसफुल्ल महुओं के सदन में आज तो मधुमाश रेमन आज पुरवाई घने वन में चली परिमल भरी सी स्वर्ण कलसों में सजल केसर लिए चंपा परी सी और वन तुलसी न पूछो गंध से निर्बंध लथपथ है त्रसित और आज कैसा गीत आकुल सिथल इस सुध शिथिल तो मधुमाश रेमन कनक पुलकों में तरंगित चित्र लेखा सी धरा छवि दूर तक सहकार श्यामल रेणुका से घिर चला कवि लो प्रखर सनसन सुरभि से नाक केसर रूप बिवल बज उठी किंकिणी मधवरवसी हुई बन बाल चंचल आज तो मधुमास रेमन नील सागर ले उड़ी घन कुंतलों में कौन अपने इस स्निग्ध नीलाकाश प्राणों में जगाता नील सपने आज किसके रूप से जल सिक्त धूमिल कामनी वन आज संगीहीन मेरे प्राण पुलकित हैं अचेतन आज मैं मधुमत उन्मन अनमने फागुन दिवस ये हो रहे हैं प्राण कैसे आज संध्या के प्रथम ही भर चला और लालसा से आज आंधी सा प्रखर आलेस की काकली में एक अंगूरी पिपासा मुक्त अंगों की गली में आज तो मधुमाश्रे मन मन मिटा कि वसंत आया मन मिटा की कोयल बोली मन मिटा की फूल खिले मन मिटा की रोशनी हुई मन है तो अंधेरा है मन है तो पतझड़ है और मन है तो मरुस्थल है सब मन गया कि हरा भरा उपवन कि रस भरा जीवन आज मैं मधुमत तो उन्मन और जहां मन गया मनी अवस्था आई आज तो मधुमास रेमन फिर मधु वर्षा फिर अमृत के द्वार खुले फिर कोई मृत्यु नहीं है फिर जीवन सच्चिदानंद है फिर जीवन जीवन है अभी तुम जिसे जीवन कहते हो क्या खाक जीवन अभी तो जीवन से पहचान भी नहीं हुई तिमिर मां ही उजियार हुआ निरंकार पिया को देख लिया और जैसे ही भीतर उजाला हो वैसे ही उस परम प्यारे के दर्शन हो जाते क्योंकि परम प्यारा तुम्हारे भीतर उतना ही है जितना तुम्हारे बाहर तुम भी उसके एक रूप उसके एक ढंग उसकी एक अभिव्यक्ति उसके रस की एक धार उसके गीत की एक कड़ी तुम भी उसके पैर की झनकार भीतर जहां उजाला हुआ कि तुम चकित हो जाओगे नहीं पाओगे अपने को पाओगे परमात्मा को नहीं पाओगे अपना कोई पता खोजते रहोगे उजाले में और तुम्हारी कोई पहचान अपने से होगी अंधेरे में हो तुम उजाले में नहीं हो तुम तुम्हारा होना और अंधेरा पर्यायवाची, तुम्हारा न होना और उजाला पर्यायवाची। शायद इसलिए तो लोग अंधेरों को जोर से पकड़ते क्योंकि अंधेरा गया कि तुम गए अंधेरे में लोग क्यों जी रहे हैं अंधेरे का कुछ लाभ है अंधेरे में कुछ आशा है अंधेरे का कुछ प्रयोजन है ज्ञानी पुकारते हैं कि जागो तुम जागते नहीं तुम करवट लेके फिर सो जाते हो ज्ञानी कहते हैं स्वयं को देखो तुम सुन लेते हो मगर देखते नहीं तुम कहते हो देखेंगे कभी देखेंगे जरूर देखेंगे बात तो ठीक है अब आप कहते हैं तो ठीक ही होगी आपकी बात इतनी ठीक है कि हम आपको नमस्कार करते हैं कि आपकी पूजा करेंगे कि मंदिर में आपकी प्रतिमा रखेंगे मगर ज्ञानी क्या कहते हैं वह तुम कभी करते नहीं जरूर तुम्हारे न्यस्त स्वार्थ के विपरीत है तुम्हारा न्यस्त स्वार्थ क्या है तुम्हारा एक गहन स्वार्थ है कि मैं रहूं बुद्ध से लोगों ने बार बार पूछा है कि आप कहते हैं निर्वाण में आत्मा बचेगी ही नहीं तो फिर ऐसे निर्वाण से सार क्या है फिर हम यहीं भले फिर संसारी भला कम से कम हम हैं तो फिर दुख ही भला कम से कम हम हैं तो तुम्हारा सुख तुम्हारा आनंद तुम्हारा महासुख जचता नहीं क्योंकि जब हम ही ना होंगे तो महासुख का क्या सार तर्क से यह बात समझ में भी आती कि जब मैं ही न होगा तो महासुख से क्या सार मगर तुम समझे नहीं जब तुम न होगे तभी महासुख है तुम्हारा नहीं है महासुख महासुख तुम्हारी शून्यता का फूल है बीज मिट जाता है तो वृक्ष अगर बीज कहने लगे कि मैं मिटूं फिर वृक्ष होगा तो सार क्या है मगर वृक्ष में बीज ही तो प्रकट हुआ है मिटकर परमात्मा में तुम ही मिटके प्रकट होओगे एक अर्थ में तुम मिट जाओगे पुराने अर्थ में पुराना तादात में समाप्त हो जाएगा तुम्हारी पुरानी सीमा टूट जाएगी तुम्हारी पुरानी परिभाषा बिखर जाएगी एक नए अर्थ में प्रकट तब गुद्र थे अब विराट होकर प्रकट हो एक अर्थ में मृत्यु और दूसरे अर्थ में पुनर्जीवन तिमिर मां ही उजियार हुआ निरंकार पिया को देख लिया अहंकार गया तो निरंकार प्रिया को देख लिया वह प्यारा अहंकार के अभाव में देखा जाता है उस पे पर्दा नहीं है तुम्हारी आंख पर अहंकार का पर्दा है इस पर्दे को हटाओ जाग उठी जीवन में कैसी मधुकी पुलक पुनीत हिलोश कितना सुंदर रे यह मधुबन कितना कलरव हास्य विभोर जाग उठी मेरे लघु मन में चिर यौवन के वैभव सी तम अभिशक्त प्राण रजनी में किरण मई हेमागन श्री इस जड़ता के स्नायु जाल में धमक उठा कैसा कंपन महामृत्युशी सुप्त धमनियों में लहरा कैसा प्लावन अवसित महा महाशून्य में, में मेरा आत्म मरण दुस्सह पीरण साप ज्वलित पापी प्राणों में जाग उठे मेरे पावन छवि की रीति शुष्क पखरियो में मधुका उदगम कैसा व्यथा जर्जर प्राणों में यह उन्मन गुंजन कैसा वह प्रचंड उन्माद वेदना आज हुई कितनी शीतल इस अशांत विमथित उर्मे क्या जाग उठे मेरे उज्जवल कैसी अलग शांति बहती है नीर भरी पलपल में कैसा पवन पूत मत फैला है सारे भूतल में एक बूंद में उमड़ पड़ा सागर का बीच विलास सघन गीत गंधरस विरहितर में जाग उठे मेरे मोहन वह प्यारा जाग उठे तुम्हारे भीतर तो पहले तो भरोसा ही नहीं आता कैसे आए भरोसा अशांति को जाना है अब तक और एकदम शांति का दिया जला अब तक दुख से पहचान थी एकदम सुख की गंध उठी अब तक अंधेरा ही अंधेरा जीवन था आज उजियारा हुआ अब तक कुछ भी ना जाना था और आज परम प्यारे को जान लिया, एक बूंद में उमड़ पड़ा सागर का बीच विलास सघन एक छोटी सी बूंद में सागर का अवतरण एक बूंद में उमड़ पड़ा सागर का बीच विलास सघन गीत गंधरस विधो और में जाग उठे मेरे मोहन भरोसा भी नहीं आता पहली बार जब यह घटना घटती पहली बार जब यह घटना घटती है तो आश्चर्य विमुक्त अवाक रह जाता है भक्त क्योंकि भक्त पाता है कि मैं भगवान हूं कैसे भरोसा करे कैसे मान ले असंभव घटा है अघट घटा है मगर मानना ही पड़ेगा मुकरा भी नहीं जा सकता है जो घट ही गया है उसे इंकार भी नहीं किया जा सकता है कुछ दिन तक तो सन्नाटे में रह जाता है वक्त, कुछ दिन तक तो बोल ही नहीं पाता बुद्ध सात दिन तक नहीं बोले समाधि फल गई सात दिन तक चुपचाप बैठे रहे कथाएं कहती हैं कि देवता स्वर्ग में बहुत बेचैन हो उठे बुद्ध बोलेंगे या नहीं बोलेंगे कहीं चुप ही तो ना रह जाएंगे क्योंकि कितनी मुश्किल से कभी कोई बुद्ध होता है और फिर चुप रह जाए तो जो भटक रहे हैं रास्तों पर अंधेरे में टटोल रहे हैं जो उनके लिए कौन मार्ग देगा उनके लिए कौन इशारे देगा उनके लिए कौन निर्देश देगा बुद्ध चुप है क्योंकि जो घटा है ऐसा सन्नाटा छोड़ गया है अपने पीछे न कुछ कहने को सोचता है न कुछ करने को सूचता सात दिन तक उठे ही नहीं वृक्ष के नीचे से बैठे ही रह गए पत्थर की मूर्ति होकर रह गए मानने में नहीं आता कि ऐसा हो सकता है परमात्मा इस जगत में सबसे असंभव घटना है फिर भी घटना घटी है घटती है और धन्य भागी हैं वे जिनके भीतर सोया मोहन जाग उठे तुम भी धन्य भागी हो सकते हो मगर धन्य भाग की तैयारी करनी होगी अतिथि को परम अतिथि को बुलाना है तो घर द्वार सजाओगे या नहीं परम अतिथि को आमंत्रित करना है तो कुछ आयोजन करोगे या नहीं बंधनवार बांधोगे या नहीं स्वागत द्वार पर लिखोगे या नहीं कुछ तैयारी करनी और तैयारी को अगर ठीक से समझो तो एक ही बात है तैयारी की अहंकार को विदा करना निर अहंकार का द्वार खोलना है और तब एक क्षण में घटना घट गट जाती जाग उठी जीवन में कैसी मधु की पुलक पुनीत हिलोष कितना सुंदर रे यह मधुबन कितना कलर और हास्य विभोर जाग उठी मेरे लघु मन में चिर यौवन के बैभवशी जाग उठे जीवन में कैसी मधु की पुलक पुनी थे लोहर आता नहीं भरोसा इस जड़ता के इस स्नायु जाल में धमक उठा कैसा कंपन महामृत्युशी सुप्त धमनियों में लहरा कैसा प्लावन अवसित महा महासून्य में, में मेरा आत्मरण दुस्सहपीड़न सांप ज्वलित पापी प्राणों में जाग उठे मेरे पावन जानते हैं हम तो केवल पापों को पाप की पीड़ाओं को पाप के दंश को और यह कैसे हुआ सांप जलित पापी प्राणों में जाग उठे मेरे पावन छवि की रीति शुष्क पखरियों में मधु का उदगम कैसा है व्यथामूक जर्जर प्राणों में यह उन्मन गुंजन कैसा वह प्रचंड उन्माद वेदना आज हुई कितनी शीतल इस अशांत बिमथित उर्मे क्या जाग उठे मेरे उज्जवल? नहीं आता भरोसा मगर करना पड़ता है भरोसा हजार संदेह उठते मगर करना पड़ती है श्रद्धा क्योंकि जो घट ही गया है अब उसे झुटलाया नहीं जा सकता कैसी अलग शांति बहती है नीरभरी पल पल में कैसा पवन पूत मद फैला है सारे भूतल में एक बूंद में उमड़ पड़ा सागर का बीच विलास सघन गीत गंध रस विरत जाग उठे मेरे मोहन गुरु के चरण की रज लेके दो नैन के बीच अंजन दिया तिमिर माँ ही उजियार हुआ निरंकार पिया को देख लिया कोटि सूरज तह छपे घने और जैसे हजार हजार सूरज एक साथ निकल, निकल आए जैसे सूर्यों की कतारें निकल आईं, जैसे सूर्यों की दीप माला सज गई कोटि सूरज तह छप्पे घने तीन लोक धनी धन पाई पिया और जिसने उस धनी को पा लिया उसी ने धन पाया उस मालिक को पा लिया उसी ने मालकियत पाई तीन लोक धनी धन पाई पिया वह प्यारा इस सारे अस्तित्व का मालिक है उसके साथ हम एक हो गए तो हम भी मालिक हो गए खोते हैं हम क्या खोने को हमारे पास है भी क्या और पाते हैं कितना बूंद जब सागर में उतरती तो क्या खोती उसके पास था भी क्या मगर सागर में उतरने के पहले बूंद भी झिझकती डरती खलील जिब्रान ने लिखा है जब कोई नदी सागर में गिरती तो ठिठकती है क्षण भर को डरती है कंपित हो उठती लौट के पीछे देखती वे सारी पर्वत श्रृंखलाएं वे सुंदर यात्रा पथ वे वन वे घाटियां वे लोग वे तीर्थ पूजा के चढ़ाए गए फूल अंधेरी रातों में बहाये गए दिए वो सब याद आता होगा वे सारी स्मृतियां वे सारे सुंदर दिन जो बीत गए और सामने है अथाह सागर, और एक कदम और कि नदी खो जाएगी उसका अहंकार खो जाएगा उसकी सीमा टूट जाएगी उसका व्यक्तित्व ना बचेगा जिब्रान ठीक ही कहता है कि डरती होगी नदी, घबराती होगी नदी, ठिठकती होगी लौट जाना चाहती होगी मगर अब लौटने का कोई उपाय भी नहीं जो प्रार्थना में गया एक ऐसी घड़ी आती कि फिर लौटने का कोई उपाय नहीं रह जाता लौटना चाहो तो भी लौट नहीं सकते उस विराट का सम्मोहन ऐसा आकर्षित करता है ऐसी कशिश खींचती कि तुम्हारे बावजूद भी तुम्हें सागर में उतरना ही होगा कोटि सूरज तह छपे घने तीन लोक धनी धन पाए पिया और उस परम प्यारे को पाते ही सब कुछ तुम्हारा है इसके पहले कुछ भी तुम्हारा ना था और जो जो तुमने कहा था मेरा झूठा था तुम ही न थे अपने तो और तुम्हारा कोई क्या होता कहा मेरी पत्नी कहा मेरा पति कहा मेरा भाई मेरा मित्र सब झूठा क्योंकि तुम ही अपने नहीं अभी तुम्हें यह भी पता नहीं कि मैं कौन हूं अपने की तो बात ही छोड़ दो अभी यह मैं क्या है इसकी कोई पहचान ही नहीं क्योंकि जो पहचानने गए उन्हें तो यह मिला नहीं जो नहीं पहचाने वही कहते हैं मैं हूं जिन्होंने जाना वो तो कहते मैं नहीं हूं ज्ञान के प्रकाश में मैं का अंधेरा पाया नहीं जाता और मैं तभी तक पाया जाता है जब तक ज्ञान नहीं होता मैं एक भ्रांति फिर मेरा भ्रांति से पैदा हुई भ्रांति मैं ही असत्य है तो मेरा तो असत्य होगा ही फिर मेरा घर फिर मेरा धर्म मेरा मंदिर मेरी मस्जिद मेरी किताब मेरा धर्म ग्रंथ मेरे सिद्धांत सब तुम्हारी भ्रांतियां हैं मैं की भ्रांतियां हैं सब भूत रूप से जो भी मैं से जुड़ा है है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं लेकिन ये देखना कि कुछ भी नहीं बड़ा पीड़ादायी इसलिए हम मान के चलते हैं हम आंख बंद करके चलते हैं। हम कहते हैं कि नहीं ये पत्नी मेरी है सदा सदा के लिए मेरी हम एक दूसरे को बहुत भरोसा दिलाते पति पत्नी से कहता सदा सदा के लिए तेरा जन्मों जन्मों के लिए तेरा हम तुम एक दूसरे के लिए बने पत्नी भी यही कहती कि तुम्हारे अतिरिक्त तो और कोई पुरुष में मुझे रस ही नहीं और कोई मुझे पुरुष दिखाई ही नहीं पड़ता बस तुम ही हो जीवन के सार तुम ही हो सब कुछ मेरे प्राणों के प्राण मगर ये सब बातें हैं बुलावे की हम एक दूसरे को समझा रहे हैं हम एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं हम ये कह रहे हैं घबराओ मत मैं तुम्हारा हूं इससे यह तुम्हारी प्रतिति बनी रहेगी कि तुम भी हो जितना तुम्हारे पास धन होता है उतने तुम आश्वस्त हो जाते हो इतना है मेरे पास घबराहट क्या है जितना पद होता है उतना तुम्हारी अकड़ बढ़ जाती क्यों क्योंकि इतना बड़ा मेरा पद है तो मैं भी कुछ हूं ऐसे मैं कि भ्रांति को हम संभालते चले जाते और इसी मैं की भ्रांति को संभालने का नाम संसार है जो इस संसार के प्रति जाग गया जिसने देख लिया कि सब भ्रांति है यहां कुछ भी अपना नहीं है कुछ अपना हो नहीं सकता है बस उसके जीवन में उस परम धन की वर्षा हो जाती सतगुरु ने जो करी कृपा मर के यारी जुग जुग जिया मगर मर के ही जी सकते हो स्मरण रखना है सूत्र को मरके यारी जुग जुग जिया सतगुरु ने जो करी कृपा कर लेकिन ये वचन बड़ा अद्भुत है तुम तो जाते हो गुरुओं के पास कुछ पाने मरने नहीं कुछ पाने कि धन और मिल जाए कि पद और मिल जाए चुनाव लड़ने के पहले नेतागण गुरुओं के दर्शन करने जाते कि चुनाव जीत जाए दुकान खोलने के पहले आदमी राम को स्मरण कर लेता है कि बोहनी ठीक हो नया धंधा करने के पहले आदमी पंडित पुजारियों को बुलाकर यज्ञ हवन करवा लेते मकान बनाने के पहले भूमि पूजन होता है तुम तो जब भी परमात्मा को स्मरण करते हो या परमात्मा के लोगों के पास जाते हो तो कुछ आकांक्षा से जाते हो मरने नहीं जाते तुम जीवन का विस्तार चाहते हो फैलाव चाहते हो और इस तरह की आकांक्षाएं जो तुम्हारी पूरी करते हैं जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, वे सद्गुरु नहीं वे मिथ्या गुरु, उनके कारण ही तुम भटक रहे हो और भटकाए गए हो और भटकाए जाते रहोगे वे तुम्हारे सेवक हैं वे तुम्हारी बीमारियों को आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारी बीमारियां मिटानी और तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है तुम्हारा मैं भाव ठीक कहते हैं यारी सतगुरु ने जो करी कृपा बड़ी कृपा की सतगुरु ने क्या कृपा की मरी के यारी जुग झुकझुग कि यारी को मरने की कला सिखा दी कि यारी को दिया धक्का कि यारी को ऐसा चौंकाया ऐसा चौंकाया कि यारी फिर अपने को पाही ना सका मिटाया ऐसा मिटाया कि कहीं कोई खोज खबर ना मिली काटी गर्दन ऐसी काटी कि बचने का कोई उपाय ना छोड़ा कबीर कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ घर बारे जो आप चले हमारे साथ कहते हैं लठ लिए बाजार में खड़ा हूं जो अपना सिर तोड़वाने को सुख जो अपने घर में आग लगा देने को सुख बाहर के घर की बात नहीं हो रही भीतर के घर की बात हो रही जिसमें तुम बसे हो अहंकार का घर सतगुरु ने जो करी कृपा कर मर के यारी जुग-जुग जिया जुग और जो मरना सीख गया वो जीना सीख गया और जो मर गया बिल्कुल वो अमृत को पा गया गोरख का वचन याद करो मरो हे जोगी मरो मरो मरण है मीठा तिस मरणी मरो जिस मरनी मरी गोरख दीठा जैसे गोरख मर गया और मर के जो उसने देखा वैसा ही मरना तुम्हें भी फल जाए तुम भी ऐसे ही मर जाओ मरो है जोगी मरो मरो मरण है मीठा मरण से ज्यादा और कुछ मीठा नहीं यह किस मृत्यु की बात हो रही ये तुम्हारी साधारण मृत्यु की बात नहीं है वो तो तुम मरते ही रहो ना मालूम कितने बार मरते रहे हो और फिर फिर जन्मते रहे हो यह उस मरण की बात है जिसके बाद कोई जन्म नहीं होता यह महामरण की बात है महामृत्यु की बात यह सदगुरु की कृपा से ही संभव है अपने आप तो तुम अपने को कैसे मारोगे अपने आप को तो मारना ऐसे ही कठिन हो जाएगा जैसे कोई अपने जूते के बंदों को पकड़ के खुद को उठाने की कोशिश करे अपने आप को मारना तो बहुत कठिन हो जाएगा क्योंकि तुम मार मार के भी पाओगे कि मारने वाला बचा जो आदमी अहंकार छोड़ने की कोशिश करता है और निरहंकारी बनने की चेष्टा करता है उसको एक नया अहंकार भर पैदा हो जाता है कि मैं निरहंकारी हूं और कुछ नहीं बस इतना ही होता है कि अहंकार नई वेशभूषा में उपलब्ध हो जाता है जो कि पुरानी से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि सूक्ष्म है पुराना तो स्थूल अहंकार था वो तो किसी को भी दिखाई पड़ता था ये सूक्ष्म अहंकार अब दिखाई भी नहीं पड़ेगा पारदर्शी अहंकार है इसके आर पार दिखाई पड़ता है इसलिए यह खुद तो दिखाई नहीं पड़ेगा शुद्ध कांच की भांति हो गया अब बड़ी मुश्किल हुई अब तुम कांच के घेरे में बंद हुए तुम समझोगे मुक्त हूं क्योंकि सूरज भी आता है वृक्ष भी दिखाई पड़ते हैं चांतारी भी दिखाई पड़ते हैं तुम सोचोगे मेरे आसपास कोई घेरा नहीं क्योंकि कांच का शुद्ध घेरा है संसारी जिसको हम कहते हैं वो स्थूल अहंकारी और जिनको तुम त्यागी कहते हो तुम्हारे ऋषि मुनि तुम्हारे साधु सन्यासी उनमें से अधिक सौ में से निन्यानबे सूक्ष्म अहंकारी होते क्यों क्योंकि वे मरे नहीं उन्होंने अपने को निर अहंकार की साधना में लगाया निर अहंकार की कोई साधना नहीं होती जो निरअहकार को साधेगा उसने अहंकार को ही नए रूप में साध लिया निर्हंकार की कोई साधना नहीं हो सकती मुझसे लोग आके पूछते हैं कभी कि हम कैसे निर्अहकारी हो जाएं? तुम कभी ना हो सकोगे क्योंकि निरअहंकारी होने में लगोगे ये नया अहंकार होगा निरअहकारी नहीं हुआ जाता फिर क्या करें अहंकार को समझो अहंकार को पहचानो अहंकार को जाके भीतर देखो कहां है खोजो सदुगुरु की कृपा से यह संभव हो पाता है कि वो तुम्हें ले चले तुम्हारे भीतर तुम्हारे बावजूद कि तुम भागो तो भागने ना दे कि पकड़े तुम्हारा हाथ कि तुम छुड़ाना चाहो तो छोड़े नहीं कि तुम्हें दिखा ही दे तब तक जाने ना दे हटने ना दे तुम्हें एक बात दिखा दे कि तुम नहीं हो बस इतना जिस दिन हो गया उस दिन तुम्हारा हाथ छोड़ देता फिर कोई प्रयोजन ही ना रहा तुम्हें दिख गया कि मैं नहीं हूं निरहंकार नहीं साधा अहंकार को देखा और नहीं पाया अब जो शेष रह जाता है उसका नाम निरहंकार है यह महामृत्यु है गोरख ने ठीक कहा कि बड़ी मीठी मृत्यु है क्योंकि इस मृत्यु में अमृत का स्वाद मिलेगा और यह ऐसी मृत्यु है कि इसी से तुम्हें दर्शन होंगे सत्य के मरनी मरो जिस मरनी मरी गोरख दीठा दिखाई पड़ा परमात्मा जब तुम न रहे मर के यारी जुग-जुग जिया जुग आज इतना ही